एक, एक कर्म एक जन्म का कारण है अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण होगा ये एक विचार द्वितीय हो गया अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण अथवा अनेक कारण मिलकर के एक जन्म संपादन करेंगे इसमें से प्रथम विकल्प हुआ था विचार विकल्प के ऊपर एक कर्म यदि एक जन्म का कारण होगा तो प्रत्येक जन्म में बहुत कर्म है अनादिकाल से कर्म बहुत हुए हैं इस जन्म में भी कर्म होते हैं आगे फिर कौन सा कर्म फल देगा एक ही कर्म यदि एक जन्म का कारण हो तो अनेक कर्म है कौन कर, किस कर्म कव फल देगा असंख्य कर्म है और वर्तमान जन्म में भी कर्म होते हैं फल कर्म किस कर्म से कौन फल देगा नियम नहीं होगा अभी कर्म कोई करेगा पुण्यकर्म उसका फल कब मिलेगा अनादिकाल से संचित बहुत कर्म भोगने के बाद मिलेगा तो अब तो अनंत काल लग जाएगा अनंत जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए इसलिए अविश्वास होगा फिर कर्म पुण्यादि कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी इसे प्रथम विकल्प माप होगा आगे द्वितीय है नच चीका में द्वितीय विकल्पम अपाकर यहाँ हो तो गया था पुण्या तो द्वितीयल एकम कर्म अनेकस्य जन्मन कारण ये ठीक नहीं ना नए एकम कर्म अनेक जन्मन कारण ठीक नहीं क्यों नहीं कस्मा प्रश्न करते हैं पृछति कस्मा उसका उत्तर देते हैं अनेकेश कर्मसु एक कर्म अनेकस्य जन्म कारणमिति कारणमीति अवशिष्ट द्वीप काला अनेक कर्म एक एक कर्म यदि का जन्म का कारण होगा तो पहले से एक कर्म एक जन्म का कारण हो इसमें भी बहुत कर्म बचते हैं कर्म फल मिलेगा फिर विश्वास नहीं होगा ये तो प्रथम विकल्प ने कहा एक कर्म एक जन्म का कारण होने पर भी यदि इसने अनिष्ट हुआ अरे एक कर्म अनेक जन्म का कारण होगा तो अवशिष तो बहुत कर्म है विशाक का कालाभाव कर्म फल देने के लिए समय नहीं मिलेगा प्रशत सच अनष्टी ये भी ठीक नहीं है ठीक है अनेकस्म जन्मनी आहित कर्म किया गया एक, एक कर्म अनेक से जन्म लक्षण विपाक से अनेक जन्म रूप फल देगा एक कर्म यदि अनेक फल निमित तो तो का निमित्त होगा तो अवशिष्ट कर्म बहुत ही अवशिष्ट से विपाक कालाभाव प्रशत विपाक काला विपाक के लिए समय नहीं मिलेगा सचिव अनिश्चय हो गया अनिश्चय क्योंकि फिर कर्म कोई करेगा तो अभी पहले कर्मों का फल समाप्त तो नहीं हुआ अभी कब मिलेगा कर्म विफल हो जाएगा तो तन तो अनुष्ठान संघात पुण्य कर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे तो विधान व्यर्थ हो जाएगा वेद में यदा एक जन्म समुच्छेद कर्मणी एकस्मिन फल क्रमा के वो कथा बहु बहुजन्म समुच्छेद्य कर्मण एकस्विन एक जन्म समुच्छेद्य कर्मणि एक ही जन्म में एक कर्म समाप्त तो हो जाए ये प्रथम विकल्प था एक न जन्म न समुच्छेद्य कर्म कर्म यदि एक कर जन्म से समाप्त तो हो जाए तो भी एक फल क्रम अनियमान फल क्रम का नियम नहीं होने से कब क्या कर्म फल देगा विश्वास नहीं होगा आगे पुण्य कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होगी यदि एक जन्म का कारण होने पर भी अनाशास हुआ के व कथा काय कथा बहुजन्म समुच्छेद कर्म नहीं एक कर्म बहु जन्म से ही समाप्त होगा तो एक जन्म में समाप्त होने पर भी यदि कर्म नियम नहीं होने से विश्वास नहीं होता है और एक कर्म फल समाप्त होगा बहुजन्म में तब तो और अधिक है एक एक कर्मित कितने कितने जन्म फिर कब कर्म फल मिलेगा अभी पुण्य कर्म करेंगे तो इसको फल मिल फल देने के लिए कब मौका मिलेगा तक ही अवसरा भाबाद दीपा का कालाव है वो अवसर मौका समय नहीं मिलेगा फल देने के लिए एक ही कर्म का जन्म देते देते अनादिकाल से बहुत कर्म है अभी कर्म करेंगे तो उसको फल देने के लिए कब अवसर समय मिलेगा विपाक काल अभाव फल देने के लिए काल में ही मिलेगा या नहीं सांप्रतिक्प्रतिक वर्तमान से अभी जो कर्म करेगा उसको फल देने के लिए समय ही नहीं मिलेगा पहले संचित कर्म इतने कर्म है एक एक कर्म से अनेक जन्म फल भोगना पड़े तो अनंत अनादिकाल से कर्म अनंत है असंख्य उनको भोगने के लिए उसमें कितने कितने जन्म लेना पड़े तो वर्तमान कर्म का फल में कोई विपाक का काल ही नहीं मिलेगा अवसर नहीं मिलेगा विश्वासन नहीं होगा कर्म करने के लिए कोई प्रभुता नहीं होगा विधि विध है तृतीय विकल्पम अपाकर तृतीय विकल्प है अनेक कम कर्म अनेक से जन्मन कारण भाष्य में सच अनिश्चय थे न तो अनेकम कर्म अनेक से जन्मन कारण अनेक जन्म अनेक जन्म का अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण ये भी ठीक है नहीं न चाह तेतु महा तद कस्मा नहीं तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती अनेक जन्म अनेक अनेक कर्म अनेकजन्म का कारण ठीक है किंतु अनेक जन्म तो एक साथ नहीं हो सकता है क्रम से होगा इति क्रमण वाच्य फिर क्रम से कहना पड़ेगा फिर जिस प्रकार एक कर्म एक जन्म का कारण है, इसी प्रकार का कर्म अनेक जन्म का कारण हुआ तो क्रम से कहना पड़ेगा कर्म बहुत है कर्म से जन्म होगा कर्म से जन्म होगा, होगा तो अलग अलग जन्म होगा तथा जो पूर्व दोषान जन्म प्रथम कल्प में जो दोष था वही दोष होगा कर्म नियम नहीं है बहुत कर्म है फिर अभी कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ये दोष रहेगा ठीक नहीं तब तो अनेकम जन्म युगपत न संभवती अनेक जन्म एक साथ नहीं हो सकता है अयोगी न एक क्रमण वाक्य योगी अपने कल्पना करके सर्ग बहुत बना करके एक साथ कर्मफल भोग सकता है किन्नु जो योगी ऐसे नहीं है अनेक जन्म एक साथ भोग नहीं सकता है अलग सर्ग योगी में सामर्थ्य आ जाता है प्रारंभ कर्म समाप्त तो करने के लिए अनेक सर्व करके एक साथ कर्मभूत भोग लेता है किन्नु योगी के भिन्न अयोगी के लिए तो संभव नहीं अनेक जन्म एक साथ अनेक स्वर्ग एक साथ बने इति क्रमण वाच्य इसलिए योगी भिन्न के लिए क्रम से ही जन्म कहना पड़ेगा यदि कर्म सहस्रम युगप जन्म सहस्रम पशुत तथेव कर्म सहस अवशिष्ट से विपाक काल फल क्रम नियम से त्यान यदि हजार कर्म एक साथ जन्म सहस्त्र हजार जन्म दे दे तब तब समाप्त कर्म समाप्त होगा सहस्र हो और बहुत जितने संख्या कर्म है इतने जन्म यदि एक साथ मिल जाए तथे कर्म सहस्त्र पश्चात हजार कर्म का क्षय हो है होने से अवशिष्ट से विपाक काल आगे अवशिष्ट कर्म का फल देने का काल मिलेगा फल क्रम नियम से एक तो का काल भी मिलेगा और फलक्रम का नियम भी हो जाएगा यदि एक साथ अनेक जन्म हो जाए न तो अस्थि जन्म नाम यौग पद्यम ये नहीं अयोगी योगी भिन्न का एक साथ अनेक तर्ग अनेक जन्म हो जाए ये तो संभव नहीं एवम एवं प्रथम पक्ष एव उत्तम दूषण इसी प्रकार जो प्रथम पक्ष ने दूषण दिया था एक जन्म एक कर्म का एक कर्म एक जन्म का कर्म एक जन्म एक कर्म से होगा तो जो दोष दिया था प्रथम पक्षे एव उत्तम दूषण वही दोष होगा कर्म से मिलेगा कर्म से नियम नहीं होने से अनेक जन्म अनादिकाल से संचित एक एक कर्म एक एक जन्म देते देते बहुत जन्म बहुत समय लग जाएगा तदेव पक्षत्र निराकृतें तीनों पक्ष निराकरण हो गए तो पर और एक ही पक्ष बचा पारी से बचा है इसको मानना पड़ेगा अनेकम कर्म एक जन्मन जन्म में कारण नीति पक्ष अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म का कारण तो एक जन्म में अनेक कर्म फलभ हो जाए यह पक्ष रहा वास्तव में तस्मार पहले अनेक जन्म युग पर न संभवती थी तस्मात् क्रमणवाच्य पूर्वदशा तस्म्रायांतरे पुण्यपुण्यकर्माश प्रत्यो विचि प्रधान उपसर्जन भावनावस्थित प्रायाव्यक्त एकघक मिल्वा मरण प्रसाद समुचित एक जन्म कौती चतुर्थपक्षर जन्म कृतः जन्म और प्राण मृत्यु के मध्य में जो कर्म किए गए पुण्य पुण्य पुण्यकर्माशय प्रत्यय पुण्य और पुण्य पाप कर्म के ढेर कर्माशय रासना का प्रत्यय समूह हो बहुत कर्म है विचित्र तो है विलक्षण है तब कर्म प्रधान उपसर्जन भावे न तो। किसी कर्म जैसे कोई कर्म करते समय कुछ पुण्य कर्म करते हैं उसमें कहीं हिंसा आदि पाप भी है कमरू है कुछ कर्म करते समय पुण्य भी है कुछ स्वल्प पाप भी है बहुत पुण्य पाप के समय कहीं थोड़े स्वल्प पुण्य भी कहीं है कोई चोरी करता है थोड़े किसको दान कर दिया उसमें दे दिया पाप तो बहुत करता है थोड़े पुण्य भी हो गया पुण्य कर्म करते समय कांसा आदि है तो पाप भी हो जाता है तो कोई मुख्य हो, तो को हो जाएगा कोई गौण हो जाएगा प्रधान उपस्य भावे में कर्म करते समय कोई प्रधान कोई गौण फल देने के लिए भी कोई विशेष पुण्य पाप है तो उसके सामर्थ्य ज्यादा है फल देने के लिए कोई काम है तो सामर्थ्य तो काम है तो फल देने के लिए इसे मुख्य गौण रूप से स्थित है प्रायण अभिव्यक्त समय में कर्म तो अभिव्यक्त हो जाते हैं अभी जितने कर्म इस जन्म में करते हैं संचित कर्म विचार से नहीं अब एक जन्म मिलेगा तो मृत्यु के समय में सब कर्म जितने कर्म किया सब कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे फल देने के लिए अभिव्यक्त तैयार हो जाएंगे अभिमुख हो जाएंगे तो सब कर्म देने के जो तैयारी होंगे उनमें से कोई प्रधान कोई गौण ये सब कर्म है तो सब मिल करके क्या होगा अभी मरने के पहले सब तैयार होगी एक प्रभट के न मिलित मरणम प्रसाद्य एक प्रभट एक प्रयत्न युगपत मिल करके सब मिलकर मरणम पसाध्य मरण होगा उसके पश्चात समुचित एक एवं जन्म करोती मिल करके एक होकर के एक जन्म करोती एक जन्म करेगा आगे जन्म होगा आगे जो जन्म होगा इसी जन्म जितने कर्म सब कर्म फल उगने के लिए टीका में जन्म मे आगे वास्तव में तत् तो जन्म तेने व कर्मणा लब्धाइस्कम उसी जो जन्म मिलेगा तेने व कर्मणा लब्धाइस्कम लब्ध आयु यह न कर्मणा तत्म तो जन्म ये न जन्मना यह तो जन्म न हो लब्धाइस्कम जन्म होते समय जन्म होने के पहले जितने कर्म फल देने की तैयारी होगी उसके अनुसार आयु भी निश्चित हो जाएगा आगे उसी कर्म से लब्धायुष्कम बवती आयु निश्चित होगा कितने दिन जन्म आयु रह से भो करेगा टीका में जन्म से प्राण तो जन्म प्राणी जन्म और मरण तवरंतरम मध्यम मध्य तस्म कर्म जितने कहते हैं विचित्र सुख दुख फलोपहारण विचित्र ये कहा कर्म है विचित्र है विचित्र कहा पुण्य पुण्य कर्मा से प्रतियोग विचित्र विचित्र कैसे कर्म हो क्योंकि विचित्र फल देते हैं सुख दुख में भी विलक्षण है विचित्र सुख दुख फल देने से कर्म भी विचित्र हो गई यद अत्यंतम उद्भुतम अंतरम एवं फलम कर्म में प्रधान कौन गौण कौन होगा अत्यंत उद्भुत हो गया फल देने के हो गया अनंतर में वो फलंदाश्य दिया अनंतर वैवधानिक बिना शीघ्र ही फल देगा हो गया प्रधान यह तो विलम्ब है ना विलंब फल देगा प्रश्न पूछेंगे कहीं सूत्र याद है कहीं पूछ लेगा पीछे पड़ जाते हैं ये नीचे कर देते हैं और जिसको याद है ऐसे मुख खड़े रहते हैं पता चल जाते कोई बोलने की तैयारी है जैसे रहेंगे तो बोलने की तैयारी तो हम तो और जो नहीं तैयारी है समय आया पूछने का ऐसा सिर्फ ऊपर दिखेंगे नहीं कर्म में प्रकार फल देने के तैयार हो गए अत्यंत उन्मुख हो गए त्वरतर तो में फलदाते थे तो प्रधान होगा यद तो विलम्बे निलम्ब नहीं देगा कर्म प्रधान आगे आगे और तो पीछे हो जाएंगे तब तो उपसर्जन उपसर्जनम इसी प्रकार कर्म सब फल तो देंगे ऐसा नहीं कि कोई याद नहीं करेंगे ऐसा नहीं फल सु कर्म देंगे ऐसे कैसे कोई कोई नहीं करेंगे चल जाता है किन्तु कर्म में ऐसा नहीं कोई प्रधान हो कोई गौण हो देना ही पड़ेगा इसमें कर्म कर्मस एक साथ मिल करके प्रायण का समरण तेन मरण से अभिव्यक्त हो जाते तैयार हो जाते हैं, हैं। अभिव्यक्त क्या है कार्य उपनित आरंभ के अभिमुख हो जाते अभिमुख तैयार हो जाते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, अभी कार्य देने के लिए तैयार हो गए एक प्रभात युगप एक साथ एक प्रयत्न एक सौ मिलकर के समुचित जन्मादिलक्षण कार्य कर्तव्य एक लोली भाव आप जन्म रूप कार्य के लिए एक लोलिभाव एक प्रयत्न एक साथ मिल जाएंगे एक साथ होकर के कर्म देंगे एक लोली भाव एकत्र मान होकर के सब मिल करके, करके। एकम जन्म करोती एक जन्म देंगे न अनेकम अनेक जन्म कर्म मिलकर के एक जन्म मिलेगा तत्स जन्म मनुष्यदि भाव और तो जन्म भी क्या होगा आगे मनुष्य जन्म मिलेगा को कोई जरूर नहीं है कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग जा सकता है कोई मनुष्य बन सकता है कोई पशु पक्षी बनेगा कोई पेड़ पौधे बनेगा कोई न रख जाएगा तो जो जन्म मनुष्यदि भाव मनुष्यदि जीवन जन्म तेने का तो कर्म न लगतायुष्कम निश्चित आयु है काल भेदात नियत जीवन से भवती थी काल विशेष से शे निश्चित तो उसका जीवन हो जाएगा कितने दिन जीवित तो रहिया कर्म से ही तस्मिन आयु से तेने व कर्मण भोग उसी आयु में उसी जब तक तो आयु है उसी जीवन में उसी कर्म से भोग होगा अभी जो भोग हो रहा है, जन्म हो रहा है, रहा है।, तो है इस जन्म में पहले किए कर्म का फल भोग हो रहे हैं भोग रहा है और पहले से निश्चित कितने पापकर्म कितने पुण्यकर्म है जिनका भोग इस जन्म में होगा भोग क्या क्या अर्थ है माली भाई भोग क्या है तो हाँ तो तो अन्यतर है इससे अन्य नहीं है लिखना जरूर नहीं सुख और दुख साक्षात्कार नहीं दोनों का साक्षात्कार एक साथ केवल सुख साक्षात्कार हुआ वो भोग है केवल सुख हुआ भोग होगा केवल दुख कोई अनुभव करता है तो भोग है अन्यतर नहीं कहें तो क्या होगा सुख दुख साक्षात्कार सुख दुख दोनों का ऐसा नहीं न्याय के भाषा में यहां से लिखना जरूरत नहीं ये अभिप्रेत अर्थ है सुख साक्षात्कार भी भोगे दुख साक्षात्कार भी भोगे सुख दुख जो उत्पन्न होता है उसका अनुभव हो ही जाता है ऐसा कभी नहीं कि सुख उत्पन्न हुआ और पता नहीं चला दुख हो गया अनुभव नहीं हुआ ऐसा नहीं सुख दुख होते तो सुख दुख का साक्षात्कार अनुभव हो जाता है वही भोगे एक साथ नहीं होते हैं तो कर्म से होते सुख का साक्षात्कार भी भोग दुख अनुभव भी भोग है सामपद्य सके सुख दुख प्राप्त होता है कर्म का फल तस्मा असु जात्याय जात्याभोग हेतु त्रिविपाह को अभिदीयते ये कर्म आशय कर्मय संस्कारग्रह करके कर्माशय का समुभव करके अभी जन्म आयुर्भोग इसे देने के लिए त्रि विपाक तीन प्रकार उसका विपाक फल विपाक विपाका तीन प्रकार फल जन्म ऐसे कहा जाता है त्रि विपाक कर्म उचित कर्माशय औसर्ग कम सामान्य नियम हुआ अनेक जन्म मिलकर कर्म मिलकर के एक जन्म होता है अतः एक भविक कर्माशय उत्तर भाष्य मिले तस्तने कर्मण भोग संपेत असो कर्मा से जन्म आयुर्भोग ये कर्म से जन्म आयुर्भोग हेतु से त्रिवि विपको अतीदीयत तीन विपक कर्मा से कहा कह जाता है अतः अतःकर्मा से उक्त इसलिए कर्मा से एक, एक जन्म देने वाले कर्म है ये कहा गया। पूर्व का, पूर्वकालिक पूर्वकालिक ज सर्वजरत्ण के वला समानाधिकारण न समाप्त होता है ए, एक भव ही तो एक, एक भव बनेगा उसके बाद एक भवो भव अस्तितिम के ठन हो जाएगा एक भविक हो जाएगा क्वेश्चित पाठ ऐक भविक हो, तो ऐक भविक होगा तो ठक प्रत्यय हो जाएगा एक भव सदा तो भवार भवार्थे ठक एक भवे भव एक तत्र भव ठक हो जाएगा किति से बुद्धि आदि से होकर एक का का भी हो जाएगा तो। एक अस्य जन्म्छिन्नम ये एक ही जन्म होगा एक जन्म्मा अस् कर्म शा एक जन्म ही होगा तदेव औसर्गिक उत्तर औसर्गिक सामान्य अपवाद भी है। कहेंगे एक जन्म बहुज कर्म मिलकर के होता है ये कहा तीन विपाक जन्म आयु भोग ये कह करके दृष्ट जन्म वेदन्य से अधिक से कर्म त्रि विपाक व्यवचिन्नति कर्म कुछ दृष्ट जन्म वेदन्य कुछ अदृष्ट जन्म वेदनीय इसी जन्म में जो सुख दुख वो कर्म फल भोग होगा ये कर्म दृष्ट जन्म वेदनीय इस लोक में कर्म को किया वो फल इस जन्म में भोग होगा तो कर्म का फल तीन विपाक उसका नहीं होगा जन्म तो पहले मिल गया अब इस जन्म का फल मिलेगा तो भोग होगा कभी आयु को सता है त्रि विपाक त्योचिन्नति तीन उसका फल नहीं होगा धृष्ट जन्म वेदन्यस्तु एक भी भोग हेतुत्व इसी जन्म में कुछ कर्म किया कर्म का फल उसको भोग, भोग करना पड़ेगा कोई विशेष कर्म हुआ जिसका फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा भोग के केवल भोग का हेतु हुआ जन्म पहले से आयु भी पहले से केवल भोग का हेतु होने से एक विपाक आरंभी दिशा जन्म वेदन इसी जन्म में जो कि जिस कर्म का फल भोग हो रहा है एक विपाक आरंभी एक जन्म आरंभ करने वाला होता है और दि विपाक आरंभी बा कहीं कहीं दो दो फल देने वाला जन्म तो नहीं आयु और भोग भोग आयु मिल जाता है कहीं भो, आयुर्भोग हेतुत्वा टीका नंदी स्वर से खलु अष्टर्षावच्छिन्न आयुष मनुष्य जन्म तीव्र संवेगा जन्मदुण्यभेद भोग हेतु दिवीपाक ये दो विफल हुआ नंदीवर का पहले मनुष्य थे अष्टर्षाविन्द्न आठ वर्ष आयु मनुष्य जन्म न मनुष्य जन्म वाला थे आनंदीश्वर मनुष्य जन्म था तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय जन तीव्र संवेद अधिमात्र से अधिक वैरागी होने से पुण्य भेद पुण्य विशेष हुआ जिस पुण्य के कारण आयु मिली अधिक आयु की वृद्धि और भोग भी मिली गया आयु और भोग का हेतु तो हो गया द्वि दो विपाक कर होना द्वि हो गया और कोई केवल एक विभाग के है नहुस्यू स कर्म पुण्य कर्म से इंद्र बने गए किन्तु उसमें पार्शनी प्रहार विरोधी न अगस्त्य के से प्रहार हो गया तो उसका कर्म के कारण अगस्त्य उसके विरोधी अगस्त्य इंद्र पद प्राप्ति हेतु न कर्म जो इंद्र पद प्राप्ति का हेतु कर्मता उसी कर्म से आयु तो निश्चित है किन्तु उसी में कर्म वि हो गया भोग अपुण्य भेद भोगमात्र हेतु पाप कर्म विशेष हुआ जिसे भोग केवल मिला जाति आयु निश्चित जाति पहले देवत्व आयु निश्चित है केवल भोग हुआ भोगवं से तुरंत ही अजगर बन गया ननु यथा एक भविता भाव, कर्माती है तथा तो सर्पभोग रूप एक ही दीपा हुआ तो कहा पर दिपाकार कहीं कहीं कहीं दि विपाकार पहले नंदी स्वरवत नहुश वंदी स्वर में व जात दि विपाक और नहुस में एक विपाक हुआ केवल भोग का हुआ आगे ठीक है शंका करते हैं ननु यथा ऐक भविक कर्माशय तथा किम क्लेशवासना भोगानुकर्म विपाक अनु वासना जैसे कर्माशय हुआ क्या इसी प्रकार क्लेश जन्य वासना क्लेश अविद्यादि क्लेश और कर्म विपाक कर्म फल का अनुभव तो तो होता है क्लेश के अनुभव कर्म अनुभव से वासना होती है क्लेश की वासना और कर्म फल अनुभव से वासना हुई जो वासना हो भी भोग के अनुकूल है वासना कर्मों के फल भोग करते हैं भोग से वासना होती वासना अनुसार आगे भोग होगा जितने जितने भोग करेंगे इतने इतने, इतने वासना बढ़ती है अरे वासना फ्री के भोग का कारण हो जाती है भोग अनुकूल है कर्म विपाक अनुभव वासना जैसे कर्माशय एक जन्म ही देते हैं सब कर्म मिल करके एक जन्म हुआ तो वासना सू कर्म विपाक अनुभव वासना भी क्या करके एक ही जन्म देंगे आगे जन्म के लिए इस वासना नहीं रहेगी नहीं रहने से क्या होगा तथा मनुष्य तिरयन आप पाप कर्म से तिर क्यों नहीं नीचे यानी पशु पक्षी आदि जनि को प्राप्त कर लिया न सजा तो उचितम भुंजित तो। क्योंकि जितने कर्मा से कर्म वासना क्लेश वासना कर्म विपा का अनुभव वासना सब मिल करके मनुष्य जन्म हो गया आगे वासना नहीं रही फिर नीचे तिर पशु पक्षियों उन्नी को प्राप्त करने पर पर तो जाते उचित भोग नहीं करेगा न बूंजी तो किन्तु भोग तो होता है ऊँट बन गया तो कांटे खाना पड़ेगा हाथी बनेगा तो बरगद खाना तो बांस खाना पड़ेगा और उन्होंने जिस प्रकार पशु पक्षी अपने अपने खाद्य अपने अपने कोई उड़ता है कोई छलांग लगाने वाले बंदर है अब वो करते हैं यदि सब वासना मिलकर एक जन्म दे दी आगे जो कोई बंदर बनी गया उसको छलांग लगाना नहीं आएगा पक्षी को उड़ना नहीं आएगा इसलिए कहते नहीं कर्म मिलकर कितने एक जन्म देते हैं क्लेश वासना कर्म विपाक वासना सब समाप्त नहीं होती है एक जन्म में इसके कहते विपाक अनुभव क्लेकर्मकुभवि अनादि कालमूर्चितद चिंत चित्रीकृत सर्वत्स्यल ग्रंथि अनेक अनेकभवपूर्वि वासना क्लेश क्लेकर्म विपाक अनुभव क्लेश विपाक अकर्म इनके अनुभव निमित्त जो वासना होती ये सब उसके संस्कार वासना संस्कार कहते अनुभव से जन उत्पन्न होता है स्मरण का हेतु होता है जितने कर्म को अनुभव करते हैं अविद्या अभिद्यादि क्लेते उनका भी संस्कार रहता है संस्कार से आगे स्मरण होता नया भी होता है तो इन निमित्त जो है, निमित्व, निमित्व, निमित्व, वासना है निमित्ता वासना भी अनुभव निमित्त अनुभव निमित्त याषा वासना क्लेश कर्म विपाक अनुभव निमित्ता अद्या राग कर्म विपाक जाती इससे अनुभव हुआ अनुभव के कारण जो वासना होती है समुचित चित्तम ये रहती अनादि काल से सम्यक मूर्चित एक घन होकर के समुच्छित मूर्च एक घन हो जाता है घन होकर के चित्त प्रभु होता है सब आत्मा उसमें काम में पिंडी तो होकर एक पिंडित होकर रहता है रहती वासना सब आत्मा उसमें सुख रूप से रहती है एक चित्ता में अनेक जन्म की वासना है फिर आगे जो जन्म मिलेगा उस जन्म के अनुकूल भोग के अनुकूल वासना की, की, की, की अभिव्यक्ति होगी चित्त में सब बहु जन्म की वासना है चित्तम चित्तकृत में चित्र के तहत चित्र करते इस प्रकार सब प्रकार से भरे हुए तो मत्स्य जालम मत्स्य जाले जैसे जाले इस प्रकार विभिन्न ग्रंथि ग्रंथिवीर इव आकसम फैल हुए के द्वारा इधर उधर फैले हुए चित्तमेश सब हे इत अनेक भवपूर्वी का वासना ये सब वासना अनेक जन्म पूर्वी अनेक भव आने का जन्म पहले होने से वासना भी भिन्न भिन्न टीका एक लोलिभाव एक पिंड हो गया घन हो गया एक घन होकर के प्रवृत्व होना सब वासना मिलकर के धर्मा धर्माभ्याम व्यवचित वासनाया सब समार ये संस्कार वासना शब्द से पुण्य पाप कर्म नहीं लेना ये संस्कार तो जो अनुभव जन स्मृति का हेतु ये ये संस्कारा इस बेकार संस्कार सभी के आगे भाष्य में यम कर्माश एक भवि तो उक्त एक भवि जो एक जन्म देने के लिए कहा गया है किसके लिए कर्म यर्माशय कर्म काशय ढेर कर्म समूह एक, एक जन्म देने के लिए कहा गया ये वो संस्कार वो धर्माधरण से भिन्न संस्कार कहते हैं स्मृति है तो बस ता ने जो संस्कार है संस्कार शब्द से धर्माधरण धर्मा नहीं किन्तु स्मृति का हेतु वासना संस्कार और वासना नाम को संस्कार संस्कार है उसको तो वासना कहते हैं अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना अनुभव से उस्मण होती है स्मृति का है स्मृति है तो वो वासना है। जितने जन्म में जो सुख भोग करते हैं अनुभव होता है अनुभव जन वासना रहती है जो जन्म प्राप्त करेगा उस जन्म के लिए जो आवश्यक उन्हीं वासना की अभिव्यक्ति हो जाती है अन्य वासना नहीं होती है इसलिए उसी के अनुप्रव वासना अभिव्यक्त होने तो बंदर भी अपने कर्म करता है जन्म होते ही माता को पकड़ है बंदर चलांग लगा दिए अवच्चा पकड़ कर है वासना उसमें पक्षी उड़ने लग जाती है ताकत तो अनादिकाल अनादिकाल से वासना है उसे वासना से आगे भोग होता है टीका नहीं औसर्गिकम एक भविकत्व क्वचित अपवित भूमिका आ रत सामान्यतः तो कहा बहुत, बहुत कर्म मिलकर के एक जन्म देते एक भविध कहा उसका कहीं कहीं अपवाद है उसको कहने के लिए भूमिका आरती बहनी भूमिका करते हैं युव बा में यु एक भवि कह कर्माशयतपाक अनियत विपाक दो प्रकार है जो कर्म का आशय संस्कार रूप से, से कर्म रहता है आश्रय शब्द से कहें ढेर कहते हैं कि कर्म का संस्कार सूक्ष्म से कर्म रहता है फल देता है कर्म जन निभाना कर्म जलिवासना आते है आश्रत अश्मिक आते का जिसे प्राणी आश्रित तो होते हैं ये कर्म का संस्कार रूप रहता है उसका ढेर होकर के फल होता है ये जो कर्मों का संस्कार रहता है सूक्ष्म रूप से स विपाक अनियत विपाक नियत विपाक कर्माशय से नियत विपाक उसका विपाक फल निश्चित ही कुछ होता है विपाक अन्यत विपाक क्या उसका विपाक निश्चित नहीं सब होगा कैसे दो प्रकार हैं कर्माश नियत विपाक अनियतिक ही नहीं पहलेते में त्र अदृष्टजनवेदनियक अयम नियम न तो अदृष्टजनवेदनीय अनियति विपाक ये एक जन्म मिलेगा बहुत कर्म मिलकर के ये नियम किसके लिए अदृष्टजन्मेदन से नियत विपाक एवं नियम जो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो इसी जन्म में जो कर्म का फल भोग होगा उसके लिए नहीं अन्य आगे जन भावी जन्म में जो कर्म फल भोग होगा उसको कहते अदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म में वेदनीय वेद्य प्राप्त होगा आगे जन्म में प्राप्त होगा ऐसा जो कर्म है उसमें फिर दो प्रकार नियत विपाक है और जो नियत विपाक जिनका निश्चित पाक होने का समय है ऐसा जो कर्म ये सब मिलकर के एक जन्म देते हैं ये नियम होगा आय का भावी का नियम उसके लिए नियम न तो अदृष्ट जन्म वेदना से अनियत विपाक से जो अदृष्ट जन्मवेदन है आगे जन्म में भोग होगा किंतु तो विपाक का कोई नियम नहीं अनियत विपाक वो सब कर्म रहेंगे उनका सब फल एक जन्म में भोग नहीं होता है टीका में तू शब्द है वासना तो व्यवचुन्नति यस्वशु कर्माशय लिखा यस्तु पहले तो वासना के लिए कहा गया वासना तो सब तो एक साथ मिलकर रहती है सब जितना अनुभव करते सब वासना रहती है और जिस जन्म को प्राप्त करता है उसके अनुचित वासना संस्कार उद्भूत हो जाने से आगे स्मरण होता प्रवृत्त होता है अभी अभी कर्माशय के लिए कहने के यश करते नियो तो दो इनमें से जो अदृष्ट जनवेदन है नियत पा के उसके लिए नियम है अदृष्ट जनवेदन में जो अनियत्र के उसके लिए नहीं है ये दिव्या जनवेदन से अनियति पाक से या किस पुस्तक में अदृष्ट नहीं अदृष्ट लिखा है यहाँ तू शब्द नाचनात् व्यवस्य आगे क्या बात है अदृष्ट है लेखन विदृष्ट जो है अलेखना तू शब्द नाचनात् तो व्यवस्थ्य नती आगे अदृष्ट नियत विपाकस्य विपाक एक भवित नियम अदृष्ट जन्मेद निमे दुष्ट जनवेदना में तो नहीं है अदृष्ट जनवेदना में जो आगे जन्म फल मिलेगा उन्हें भी जो नियत ताक जिनका विता का फल निश्चित है उनके लिए नियम है एक भज तो नियम अदुष्ट जनवेदना में जो नियत ताके उनके लिए नियम है एक भज का नियम और अदृष्ट जनवेदना में जो अनियत भीता के उनके लिए नियम नहींग न तू अदृष्ट जन वेदन अनियत विपाक अदृष्ट जनवेदन से किम भूतस्य अनियत विपाक पहले हो गया अदृष्ट जनवेदनियमें जन जन जो नियत विपाक उसके लिए एक जन्म नियम है और और अदृष्ट जनवेदन में जो अनियत विपाक है उनके लिए एक भविकत्व नियम नहीं है न अदृष्ट जनवेदने से किम भूत अनियत विपाक अदृष्ट जनवेदने का दो विभाग हो गया पहले तो दुष्ट जनवेदन अदृष्ट जनवेदना दो प्रकार है अदृष्ट जनवेदना में जो नियत्रता के निश्चित उनका फल है उनके लिए एक भव्य तो नियम है। और अदृष्ट जनवेदना में जो उनका नियत्रिता के नहीं अनियत्रित के फल कब मिलेगा निश्चित नहीं उनके लिए एक भविष्य का नियम नहीं वो अलग रहेंगे हेतु हेतु में पृछमात कस्नात का अगर भाषण हेतु कस्नात उसका उत्तर देते योगी योगी अदृश्य जनवेदन हो अनियत्रित का तस्त्री गति ही अदृश्य जनवेदन अर्थात अन्य जन्म में भावी जन्म में जिसका फल होगा उनमें से जो अनियत्रिता का जिनका विपा का फल निश्चित नहीं है नियत्रिता का नहीं ऐसे कर्मों का तीन प्रकार गति कर ये कर्माशय का त्रयी गति तीन प्रकार है किन प्रकार कृतस्य अभिपक्व नाश कोई कर्म किया पक्को नहीं हुआ फल देने के लिए कभी उसका नाश होगा पुण्य कर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा नाश होगा प्रधान कर्म ही आभापगमन कोई कर्म ऐसे ही अन्य पिता का अविस्वन निवेदन कुछ प्रधान कर्म के साथ मिल करके फल देगा मिल जाएगा मिल जाने से प्रधान कर्म के साथ कभी पाप कर्म मिल गया तो स्वर्ग में भी सब कुछ दुख मिलेगा अथवा प्रधान कर्म में पाप है उसमें तो थोड़ा पुण्य भी मिल गया तो कभी दुख जोन में सुख भी थोड़ा मिल जाएगा यह होता है मिल जाना अथवा नियतपा के प्रधान कर्मना ना अभिभूत सेवा चिरम अवस्थान नियतिपा का जो प्रधान कर्म निश्चित फल देने वाले प्रधान कर्म वो पहले फल देंगे जो अनियत के है वो दबकर रहेंगे अभिभूत होकर कितने दिन रहेंगे चिरम अवस्थान दीर्घ काल से रहेंगे फल नहीं दे सकते हैं अनियत कर्म फलों में अब से की गति कही गई एक हो गया तो कर्म पुण्यादि कर्म से नष्ट हो जाएंगे दूसरे कुछ कर्म प्रधान कर्म से मिल करके फल देंगे और कुछ कर्म नियतविता के तो प्रधान कर्म के करके दीर्घ कर रहेंगे तृत्य अविपक् से नाथ ये तीन में से यह प्रधान प्रधान कहा गया कृत्य अभीपक्वस नाथ उसकी कैसे कृतकर्म का अभीपक्व का नाश होता है आगे काम एक गतिमा यो ही कृतस्य प्रथम गति हो गया कृतस्य नाश प्रथम गति कर्म की जो अन्य विपाक हो अदृश्य जन्म वेदने हो द्वितिया द्वितिया दित्यान प्रधानकर्मी आवापकम ये द्वितीय हो गया एक तृती नियते तृतीय कथित नियत प्रधान प्रधानकण अभीभूत वीरमस्थान ये तृतीय हो गया त्र प्रथम विभजते प्रथम काथम काभजते द्वितीयाह प्रथमा तबतम गति गति का गतिमा द्वितिया गतिम तृतीया गतिमा तथम पैर का एक तब गतिमा प्रथमा गति विभजते प्रथम गति, गति, गति, गति, गति कृतस्य कर्म विप अभीपक्व ना तथा क्या वा कर्म पक्व नहीं हुआ फल देने के लिए कभी नष्ट हो जाता है एक कैसे नष्ट होगा ये क्या आगे कैसे का नष्ट होता है धर्मे नापम अपन दति पुण्य कर्म विच ताप का नाश होता है ये हो गया कि तस् अभिपक् से नाश कुछ कर्म का नाश हो जाएगा ओ...